ब्रह्मंदे आत्मादो नाम द्वितीय अध्यायः पांच अध्याय में से प्रथम हो गया योगानंद ब्रह्मानंद के अंतर्गत ये आत्मा अथ ब्रह्मगतम नामक द्वितीय द्वितीय अध्याय में आरंभ आरभ ते ग्रंथकार आरंभ करते ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मा नामक द्वितीय अध्याय तदेव प्रथमाध्याय विवेकिन योग प्रकार प्रदर्श्य इस प्रकार पूर्व अध्याय में अध्याय में विवेकीय के लिए योग के द्वारा निजानंद अनुभव का प्रकार दिखाया दिखा करके मूढ़ है विवेकी नहीं अविवेकी कि जिज्ञास हुए आत्मांद शब्दवाच्य स्व पदार्थ विवेचन मुख्य ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार प्रदर्शनाय शिष्य प्रश्न अवतारही थी अभिवेकी के लिए जिज्ञासु है आत्मानंद शब्द वाची है पदार्थ तम पदार्थ विवेचन के द्वारा ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार दिखाने के लिए पहले तो शिष्य का प्रश्न कथन करते है नंद एवं वांदाद ब्रह्मानंदादी तरम भेत्व योगी निजानंदमान मूढ़स् का गति गति विसर्ग गति वाणा ब्रह्मानंदादी इतरम वासनानंद से ब्रह्मानंद से भी अन्य है निजानंदम योगी वेतु निजानंद कहा ब्रह्मानंद से भी भिन्न है वासनानंद से तो भिन्न है किन्तु ब्रह्मानंद से भिन्न निजानंद कैसा है ये पहले आया था बताया था उसमें जो आनंद का विभाग बताया ब्रह्मानंद को कहा गया समाय माया विशिष्ट है निजानंद हो गया निर्मायम इसलिए ब्रह्मान ब्रह्मानंद हो गया माया विशिष्ट समायम समायाद ब्रह्मानंद से भी अतर है निर्माय निजानंद इसको योगी जाने मूढ़ से अत्र क्या गति के लिए क्या गति है ये शिष्य का प्रश्न है तो शिष्यण एवं पृष्टो गुरु शिष्य के द्वारा पूछा गये गुरु अतिमूढ़ से विद्याधिकार नास्ती अत्यंत तो अभिवेखी हो तो विद्या में अधिकारी ही नहीं कहते हैं। धर्मा धर्म देश देश धर्म जायतां वशा दे सामता पुनः पुनर्देह लक्ष्यो दाक्षिण्य तो बद तो जो अति मूड है धर्म धर्म बसाध पुण्य पाप के अधिन जायता मिलता पुनः पुनः देह पुनर्देहलक्षी पुनः पुनः देह बार बार जन्म मरण को प्राप्त करे पुण्य पाप के अधीन से कितने कितने बार देह लक्ष्य नाम लक्ष्य एक लक्ष्य नहीं लक्ष्य ही बहुच लाख लाख बार जन्म मरण को प्राप्त करे पुण्य पाप कर्म से न दाक्षिण्यता किम बदो हमारे दाक्षि दक्षिण भाव दक्षिण कुशलता कृपा से क्या होगा जो अत्यंत अविवेक है उसको कुछ नहीं कर सकते ये ऐसे जन्म मन चक्र को प्राप्त कर करेगा अनाद संसार अतीत जन्म सु बहुत जन्म हो गयी अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत प्रसाद पुण्य पाप बहुत ही है नाना विध देह स्वीकार बहुत से देह के द्वारा प्राप्त करके पुनर् पुनर्जा मिले तुमसे जन्मगन को प्राप्त करेगा बार बार शिष्य तेरी पूछता है सर्वानुग्राहकवाद आचार्य ने तस्या काचन गति वक्तव्य यदि शिष्य आह सबका अनुग्राहक है तो आचार्य भी ऐसा अति विवेकी के लिए की कोई गति बतानी चाहिए क्या करे वो से पहु जिघिवाद दाक्षिण्य प्रयोजन तर् ब्रूहि सूढ़ किंग जिज्ञासुर्वा परा मुख्य वह का तो स्नाकम अनुजिघ अनु अनुजीघीक्षु अनुग्रह करने की इच्छा वाले आते है दाक्षिण्य न प्रयोजनमस्ती वह अनुजीघृक्ष दाक्षिण्य न प्रयोजनमस्ती आप तो अनुग्रह करना चाहते हैं सबके ऊपर तो दाक्षिण्य से आपकी कृपा से प्रयोजन है गुरुपद से तरी सूढ़ांग बताओ वो जो मूड है क्या जिज्ञास है या परांगमुख है जिज्ञासु है थोड़ा जानना चाहता है या पंत बहिर्मुख है उसके अनुसार उत्तर देंगे वह काम अनु जिघीक्षित अनुग्रहित इच्छा अनुजीघ्रीक्ष अनु, अनु ग्रह धातु से सन बना अनुग्रह करने इच्छा वाले आप ते साम भाव तत्व अनुजीघ्रीक्ष अनुग्रह करने की इच्छा वाले होने से शिष्य उदाहरण इच्छा युक्त शिष्य के उद्धारण करने के लिए इच्छा युक्त उद्धार की इच्छा से आप युक्त है दाक्षिण्यत तद उद्धारण लक्षण प्रयोजन अस्ती जो दाक्षिण्य कुशलता है कृपा का प्रयोजन है उसका उदाहरण रखना प्रयोजन है उसका उद्धार हो जाएगा इसे शिष्य को कहने पर एवं शिष्य वचन आकरणीय सुन करके गुरु विकल्प को शिष्य को पूछते है विकल्प करके उस जो मूढ़ है वो मूढ़ क्या जिज्ञासु है या परामुख है यदि मूढ़ से काचन गतिर वक्तव्या तभी मूढ़ कि विकल्प क्या मुढ़ के लिए कोई गति कहनी चाहिए सत्युम कहते तो। ठीक है मुढ़क क्या रागी है अर्थात परांगमुख श्लोक में जो आया परांगमुख मुख से क्या रागी और जिज्ञास का अर्थ क्या विरक्त जिज्ञासा तो तभी वैराग्य होने पर ही जिज्ञासा होता है तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बनाएगा जिन्हें साधन चतुष्ट होने पर जिज्ञासा होती है अर्थात जो जिज्ञास है विरक्त अच्छा तो है अर्थात परांगमुख अत्यंत बहिर्मुख है रागी सकते जो विकल्प करते हैं रागी चेत यदि रागी है परमुख है विषयासक्त तो है तुसारेण कर्म वा उपासना वा वक्तव्यम इतना प्रथम परिहार आहत यदि राग आसक्त है उसके राग के अनुसार स्वर्ग चाहता है याग बताओ कर्म करे अतः उपासना बताओ देवत्व प्राप्त करना चाहता है यदि राग के अनुसार कर्म व उपासन बात तो कहना होगा उपास कर्म व्रम विमुखा यथोचित मंद प्रज्ञ जिज्ञासु महात्मा बोधयेत महात्मा बोधये विमुखायो महात्मा गांधी विमुखायो यहाँ परमात्मा से विमुख जो आसक्त है भोग आसक्त है उसके यथोचितम उपासम कर्म व्रिया उपासना अथवा कर्म उपदेश करे जो जैसे चाहता है कुछ प्राप्त फल प्राप्त करना चाहता है तो उसके अनुसार उपासना बताओ फल के लिए सकाम उपासना अर्था सकाम कर्म उपदेश करे और जो मंदिर मंदा प्रज्ञाए बुद्धिमंद किन्तु जिज्ञास ही जानना चाहता है परमात्मा प्राप्त तो करना चाहता है ऐसा है तो आत्मानंदे ना बोध उसको आत्मानंद से ब्रह्मानंद का बोधन कराए ब्रह्मानंद साक्षात्कार करेंगे आत्मानंदे सोम पदार्थ विवेचन करके आत्मानंद के द्वारा उसको ज्ञान कराए विमुखाय अवकाश तत्व ज्ञान विमुखाय जो ज्ञान से विमुख है वही बहिर्मुख है बाहर बहुत विषय ज्ञान केवल उसका ध्यान विमुख है उससे यथोचित मतलब यथोह योग्यम ब्रह्म लोक आदि काम से तो उपासन भी आते है तो उपासना कहे और स्वर्ग आदि चाहता है तो कर्म उपदेश करे जिज्ञास अति विवेकी मंद प्रज्ञ वा विकल्प जिज्ञास होने पर विवेकी हे अथा मंद प्रज्ञ यदिवेकी हे जिज्ञास तो पूर्वाध्याय उसके लिए कह दिया पूर्वाध्याय उक्त तो प्रकार ने योगे न ब्रह्म साक्षात्कार अभिव्यक्त योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार में कह दिया अति विवेकी के लिए और मंद प्रज्ञा से तदर्शन उपाय मंद प्रज्ञा क्या ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय कहते मंद प्रज्ञा सु जिज्ञासु आत्मानंदे न बोधयत आत्मानंद के द्वारा उसको ज्ञान कराये जो मंद प्रज्ञा मंद प्रज्ञा का विग्रह मंदा प्रज्ञा यश मंदा है जड़ा प्रज्ञा है बुद्धि सम्मास ज्ञान इचु जिज्ञासु जो जानना चाहता है तम आत्मानंदे न बोधयत आत्मानंद विवेचन मुख्य न आत्मानंद विवेचन के द्वारा उसको ज्ञान कराये कर्मा तो आत्मानंद विवेचन भीवे, के द्वारा उसको ब्रह्म ज्ञान कराई आत्मानंद विवेचन के द्वारा ऐसा एवं के न को बोधित किसके द्वारा को बोधित कह बोधित कौन ज्ञापित किसको ज्ञान कराए किसे नहीं संकाहन पर उत्तर देते है बोधयाेयी बोधयाज्ञ वर्क्यो निज प्रिया नवा अरे नवा अरे प्रिय प्रिय इति इति बोधयामा पत्युरथे पथि प्रियन बोधया निज प्रिया मैत्रहीन नवारयन बोधया मास बोधया मा से क्रिया का कर्ता कौन है याज्ञ मल कह निज प्रिया मैत्रीन अपनी पत्नी मैत्री को बोधया ज्ञान कराया लीट लगा बुध दब से नीच करके बुध बना करके बोधे मास नरे पत्युर पति प्रियन ऐसा कहते हुए नई प्रति अरे संबोधन पति ही पत्युरथे न प्रिय पत्नी को पति प्रिय है पत्नी को पति प्रिय है वो के लिए प्रिय है अपने है। लिए पति के लिए पति प्रिय नहीं ऐसा कहते हुए आज्ञा बढ़ के नहीं नी को ज्ञान कराया याज्ञ बल के एसन नामक यजुशाखा विशेष प्रवर्तक कच्चित ऋषि का प्रवर्तक या मित्र कामिका निज प्रिया अपनी भार्या उसको ज्ञान कराया था निय भगवती और नारे पति को काम आया पति प्रिय भगवती पति तो के लिए पति प्रिय नहीं इत्यादि प्रकार ई रहे गुरबन कहते हुए बोधया मास बोधित ज्ञान कराया आगे इस प्रकरण में कहेंगे उत्तर उत्तर पर प्रेमास्पद तेना पर है निज प्रेम कास्पद निज त से प्रेम का स्थल होने से विषय होने से परमानंद है अपना ये समझना चाहे आगे कहेंगे यदि वाक्य ना पर प्रेमास्पद ते न हेतु न हेतु पर प्रेमास्पदत्म निज त्य प्रेम विषय हो आत्मन परमानूपता आत्मा में परमानंद रूपता साधन करना चाहते हैं आगे कहेंगे क्योंकि ये परम प्रेमास्पद है निजृतिश प्रेम का विषय आदो परम प्रेमास्पदत्व हेतु तो समर्थन आय पर प्रेमास्पद तो हेतु आत्मा में परप्रेमास्पद तो हेतु है हेतु हे यदि नहीं रहे पक्ष में तो स्वरूप सिद्धि हो जाएगी इसलिए परप्रेमास्पद तो हेतु तो आत्मा में है और उनसे साध्य होगा परमानंद रूप पहले उदाहरण तो वाक्य से उपलक्षण पर काम अभिप्रत्य जो न बहरे पथ्वी रथ्वी प्रिय इत्यादि कहा उपलक्षण सर्वत्र आत्मा ही प्रिय होता है अन्य कोई प्रिय नहीं अन्य जितने प्रिय है आत्मा का शेष आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय है अन्य के लिए आत्मा प्रिय नहीं आत्मा के लिए सब प्रिय है ये उदाहरण वाक्य तो उपलक्षण प्रता को अभिप्राय करके प्रकरण तत्प्रकरण सकल पर्याय वाक्य तात्पर्य उसी यजुर्वेद में दृढ़ धार्मिक उपनिषद में इसी प्रकरण में नवार्य पृथ्वी पृथ्वी प्रिय बहुत कह करके बहुत वाक्य आया सब पर्याय में जो उपदेश किया था उसका तात्पर्य पर कहते हैं पते जाया पुत्र वित्ते पशो ब्राह्मण बाहुजा लोकादेवा वेद भूते आत्मतः प्रिय पति के जाया पत्नी भी पत्नी पत्नी के प्रिय नहीं अपने लिए पुत्र पुत्रीते पुत्र बते धन भी प्रिय है धन के लिए धन प्रिय होता है अपने लिए अपना पशु आगे ब्राह्मण पशव च ब्राह्मणाच बाहूजाया बाहूजा कौन है क्षत्रिय पशु ब्राह्मण क्षत्रिय वो प्रिय है पशु पशु के लिए प्रिय नहीं अपने लिए ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं अपने लिए अपना कुछ कर्म करने के लिए क्षत्रिय भी क्षत्रिय के लिए प्रिय नहीं अपने लिए हमारे रक्षा करे देश की रक्षा करे लोक प्रिय लोक के लिए नहीं अपने भोग के लिए देवता प्रिय देवता के लिए नहीं हमको फल देने के लिए देवता प्रिय है उपासना करते है या ज्ञादि करते है वेदास्ता वेदाश्च भूतम च वेद भूत वेद भी प्रिय है वेद के लिए नहीं अपने लिए अरे भूत जितने प्रिय है भूत के लिए नहीं अपने लिए सर्वच आत्मार्थ का प्रियम आत्मा के लिए सब प्रिय है ये सब परिणाम यही कहना है सब कुछ प्रिय आत्मा के लिए पतिजयादीकम भोग्य जातम जितने भोग्य वर्ग है भक्ता का शेष है भक्ता का उपकार कह भोक्ता का उपकार कह से भोक्तु संबंध व प्रियम स्वरूप तो के संबंध से प्रिय है अपना उपकार कौन से प्रिय तो प्रियनीय नर्पेण इतना पूर्वोदाहद्या उदाहरण नवाय पत्यु काम पति प्रिय आत्मन तो काम आया पति प्रिय वाक्य है इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ विवाह करके स्पष्ट करके दिखाते हैं। नवा अरे संबोधन अरे भाई प्रसिद्ध है पत्यु काियो न का आत्मा के काम के लिए पति प्रिय आत्मा का साधन होने से अपने भो का साधन हो पति प्रिय होता है इसको देखाते स्पष्ट करके पत्या विच्छाया पत्न सदा प्रीति कौतीदनुष्ठान रोगा सदा तत्पति यदा पत्यो इच्छा तदा सा प्रीतिम करोती पत्न पत्यो इच्छा पत्नी की जब पति के प्रति इच्छा है तब सा प्रीतिम करो यदा पत्निया पत्नी की पत्यो इच्छा पति पत्य में इच्छा है भोग के तदा सा प्रीतिम करती तब पत्नी पति के प्रति प्रीति करती है यदा तत्पति क्षुद अनुष्ठान रोगाद्युक्त उसके पति यदि क्षुद भूख कुछ अनुष्ठान करता है रोगादि से युक्त हो गया तो पत्नी भोग नहीं कर सकती सदा तो ने क्षति पत्नी अपने पति को सदा नहीं क्षति नहीं चाहती है तत्पति का संबंध क्षुद्ध अनुष्ठान रोगादेय युक्त होता है जब यदा का काले पत्नी का से जाया पत्यो इच्छा पत्यु का भर्तरी विषय में इच्छा काम काम इच्छा भावना है तथा पत्नी पत्यो प्रीतिम करो स्नेह करती है किंतु कि तत्पति क्षुताधिना क्षुत अनुष्ठान रोगादि के कारण इच्छा भाव इच्छा भावे हेतु न युक्तोती इच्छा भाव के हेतु से युक्त है पति इच्छा नहीं उसको अभिभोग की इच्छा नहीं है छति न कामती इच्छा नहीं करती स्त्री एवच सती किं फलित क्या निष्पन्न हुआ इसका उत्तर देते हैं। न पतुरर्थे सा सार्थ सा कौती पति आत्मन एवार्थे न जाया थे कदाचन करोति ताम सा प्रीति ही न पत्य अर्थ पति पति के पति प्रीति करती है पत्य अर्थ न पत्य के लिए पति के लिए नहीं सार्थ एव ता करूती अपने सार्थ के लिए ही ताम करते प्रीतिम करू थी पत्नी प्रीति करती है अपने लिए सार्थ एवं पति भी प्रकार पत्नी के प्रति जो कर प्रीति करता है पतिश्च आत्मनिवार थे अपने लिए प्रेम करता है पत्नी को न जाया थे पत्नी के लिए कभी नहीं जाए या क्रियामाण या प्रीति पत्नी जो प्रीति करती है सा पति अर्थ पति के प्रयोजन के लिए नहीं पति प्रयोजन न कि जाया तम पथु प्रीति में सार्थे एवं सार्थक तो स्रयोजन सा अपने प्रयोजन के लिए प्रीति करती नवार जाया का आयो जाया प्रिया भवती आत्मनत्व कामायो जाया जाया प्रिया भवती द्वितीय पर पहले पत्नी के पति के लिए अभी पत्नी के लिए पत्नी भी जो पति के लिए प्रिय है वो पत्नी के लिए नहीं अपने अपने प्रवजन के लिए प्रिये आगे अंत में कहा नवार सर्वस्व प्रिय भवती आत्मनत्व काम आया सर्व प्रिय भवती सब कुछ जो भोग्य प्रिय है वो भोग्य के लिए नहीं है अपने प्रयोजन के लिए प्रिय होते हैत् क्रमण विभज दर्शयते क्रम से देखा जाए पति आत्मा न जाया थे पतिश भर्ता सोजनाये एवं जाया प्रीति करो थी प्रिति कर, प्रिति अपने प्रयोजन के लिए पत्नी में प्रीति करती करता है न जाया जाया के प्रीति के लिए नहीं तो। अभी शंका करते हैं न एक काम नहीं प्रभुत् एक की इच्छा से प्रभुत्व होने पर एक प्रीति करिएगा अपने लिए तो जब दोनों परस्पर चाहते पति पत्नी को चाहता है पत्नी पति को चाहती है तो वहां तो दोनों का ही दोनों अपने परस्पर उभय प्रीति के लिए युग पद उभय इच्छा या प्रभुत्थ था त्याग एक साथ दोनों की इच्छा ऐसी जब प्रभुत्व होते हैं, तो प्रीति स्नेह दोनों के लिए होगा उदयर्थ ऐसा होने पर शंका करने कहते है अन्योन्या प्रेरणे एवं स्वच्छ प्रवर्तन स्वच्छ अन्योन्य प्रेरणे इस प्रकार से छयाव प्रवन परस्पर इच्छा होने पर भी अपने कामना पूर्ण करने के लिए ही प्रभु होते हैं दोनों उभय के लिए नहीं पत्नी पति के लिए नहीं पति पत्नी के लिए नहीं, नहीं। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रवुत्व होते हैं एक साथ दोनों प्रवृत्व होने पर भी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए एवं मुक्त न प्रकार शिक्षया एवं कामना पूर्ण इच्छा से ही प्रवर्तन उभय दोनों की प्रवृति स्वे से प्रवर्तन कैसे एक अच्छा से दिखाते है शमश्रु कंटक वेदे वे नुटक बाले रुदती तत्पिता चुम्बत न सा बाले प्रीति पिता।, पिता बड़े खुश होकर बच्चे को लेकर के उसके सर्जे में चुम्बन देते हैं है दाढ़ी मुझको लगता है बच्चे के सजरे में उसको कष्ट होगा ना नहीं ये दाढ़ी है थोड़ी थे दाढ़ी होने पर अपने हाथ लगाने पर लगता है और बच्चा तो कुमर से उसको कष्ट होता है वो तो रोता है खुश होकर बाले रुदती बच्चा रोते रहते समय पिता चुम्बती है वो चुमन देता है बड़े खुश होकर और दाढ़ी लगाते उसको कष्ट होता है और प्रीति बालक के लिए नशा प्रीति बाल से बेचारा रोता है कष्ट तो होता है ये वो तो अपने लिए पितरा क्रियामान पुत्र मुखा भी चुंबन मुख्य चुंबन जो देता है न पुत्र के लिए पीछे तो रोदन करते तो मुझसे लगता है तो उसमें जैसे रोकता है अत तत्पितुष्टिअर्थम एवं अपगंतव्य अपने संतोष के लिए प्रेम करता है न की बचा के लिए तो दे चेतन से पति जय पुत्र क्रिया माना है प्रीते सार्थक तो परार्थ तो संदेह सम्भवात पति पत्नी पुत्र आदमी जो स्नेह करते है अपने लिए यथा दूसरे के लिए संदेह तो हो सकता है और अचेतन की इच्छा अचेतन धन के लिए जो प्रेम करते हो धन के लिए कभी होगा धन चाहता है अचेतन प्रेम इच्छा वित्त ना रह कुछ वित्त का तो शंका बिना ना उसमें वित्त के लिए वित्त प्रिय शंका होगी वित्त शंका ही ना अभिप्राय कहते नित्त से काम वित्तम प्रेम भवती आत्म नो वित्तम प्रिय धन सबको प्रिय है न नहीं और धन के लिए धन की इच्छा ही नहीं, तो ही नहीं। ही है, तो धन तो जड़े उसकी कहा इच्छा है नहीं? से प्रिया नहीं, है। अपने लिए धन प्रिय धन से जड़े उसकी इच्छा ही नहीं इसे से उसकी उसके लिए प्रिय ऐसा नहीं होता है इसी बाकी का तात्पर्य कहते निरीक्षम वित्तम यने न पालयन प्रीति करो स्वार्थ प्रीतिं वित्ता रत्नादि रिम इच्छा वाले बल निरीक्षम निर्गता इच्छा इच्छा रहित यत रत्नादि वित्त इच्छा रहता है इच्छा रहित होने पर भी यत्न पारे न प्रीतिम करोती रत्न को बड़े संबंध से रखते हैं, बड़े यत्न पर रखते कभी कभी देखते हैं, बड़ा कुछ होते धन रत्न सब खरीद करके बहुत कीमत रखते यत्न पारे न प्रीतिम करोती सविता तो न शंकित अपने लिए ही प्रीति धन के लिए शंका नहीं धन का इच्छा ही नहीं जड़ इसलिए तो स्पष्ट ही अपने लिए प्रेम है धन के लिए कभी शंका ही नहीं है वादे। ये तो जड़ में कहा चेतन में भी चेतन होने पर भी बहन आदि इच्छा रही तो पशु विशेष कुछ भार पशु को शकट से में जोड़ करके भार बहन करके लेते हैं। वो तो पशु चाहते है बाहर लेकर जाने के लिए वो बड़े कष्ट से उसको पिट पीट कर लेते कष्ट होने पर भी उसको खींचना पड़ता है कहीं नहीं तो जाएगा तो पिटेंगे, वो भूख प्यास जैसा हो तो उसको पीटेंगे तो फिर जाना पड़ेगा चलना पड़ेगा उसकी इच्छा नहीं होने पर भी। बहना तो भी इच्छा रही तो पशु विशेष न बारे पशु न काया पशु आत्मनुष्ठ कामाय से वाक्य है इसका तात्पर्य कहते हैं अनछति बलिवरदे विवाहते बला प्रीतिशा विकलि वरदार्थता कूता बलिवर्दे अनिच्छति बलाद विवाह इच्छती साजन ले करके बलिवर्द बैल नहीं चाहते वो उसको वाहन कराना चाहते बला पीटी -पीटी करके, वो चाहता है बलिवर्द अनिच्छती बलीवर्दे बद विवाह सते वह प्रापण धातु से पहले नीच करना अतो बचा बुझे होने पर बहि फिर सन करना सन कर हो जाएगा सनते जितो हो जाएगा भी। वह क्या रहेगा वह इत हो गया विवाही धातु बनेगा विवाही स धातु क्या बनेगा विवाही आगे ईट करना गुण या दे सो विवाह सो।, सो क्या धातु बना विवाह सब तो आया सब कर दिया विवाह ही सतु तो इच्छती वणिज वणिक उसको वाहन कराना चाहता है प्रीति वणिग अर्थ है अपने व्यापारी के लिए बैल के लिए कहा वो तो कष्ट होता है बलि बलिवर्दार्थता बलि बलिवर्दे अनडुई बैले अनडू अनच्छति भारम बोल इच्छा अकुर्ति अभी भार बोलने के लिए इच्छा नहीं करते हुए भी बलाद विवाह सतहित कामे है वहन कराना चाहता है तर वहनाद विषया जो प्रीति है ये बैल के लिए वणिग अर्थता एव न बलिवर्दता ओम आनन्द जिनादि परित पादे दिपा